भाषिकार वचन उदाहरण इस विषय में सबसे पहले के वचन का प्रमाण रूप प्रस्तुत कर रहे हैं पंचदशिका भाषीगार ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कहा कि बुद्धिमय वृत्ति विषयाधीन होकर कैसे होती है वो तो समझा ये प्रश्न उठाता भाई भौतिक विषयाक भौतिक आकार विषयों से अलग एक मनोमयी विषय मानने की जरूरत क्या है जिस पर विचार चल रहा है? ये कारण यह है कि वे मनोमयी विषय ही बंधन के कारण है ईश्वर सृष्टि ये भौतिक जो सृष्टि है वो बंधन का कारण नहीं है उस भौतिक सृष्टि जो भौतिक आकार विषय की सृष्टि है उस सृष्टि में जो हमारा मनोमयी सृष्टि हम जोड़ ले रहे हैं यह मनोमयी सृष्टि बंधन के कारण है इसे पूर्व से बारंबार खंडन कर रहा है वास्तव में में है और मनोमय सृष्टि जीव सृष्टि यही बंधन कैसे होता है वो तो में जो दृष्टान्त दिए है उनके द्वारा समझा रहे मूषा सिम यभम जायते तथा रूपाधि व्यापुर चित्त दृश्यते ध्रुवम मूसा सिक्तम यथा ताम्र मूसा मूसा कहते हैं सांसिक सांचा होता है मोल्ड पहले जमाने में आजकल भी होता है बहुत सारी चीजें ढाला जाता है पिघालते हैं लोहा को स्टील को चांदी को सोने की भी कई मूर्तियां पिघला करके क्या करते हैं वो सांचा बना हुआ रहता है मोल्ड बोलते हैं मोल्डिंग उसके अंदर छोड़ देते हैं छोड़ करके गरम गरम पिघलावर छोड़ दिया और उसको पानी में डूबे धड़क से ठंडे पानी में क्या हो जाता है अंदर में वो हार्ड मूर्ति आकार को प्राप्त प्रवाह रूपी गुण युक्त ताम्र क्या हो गया अभी मूर्ति रूप धारण किया एक कैसा मूर्तिरूप धारण किया याद सुमूषा सांचे में जो आकार था बोल्डिंग में जो आकार था विष्णु का आकार है तो मूर्ति बनेगा शिव का आकार है तो शिव का मूर्ति बनेगा जैसा वो मोल्डिंग में आकार है सांचे में आकार है मूसा में आकार है वही आकार और ताम्र धारण कर लेता है इसी पर जैसे विषय का आकार है वैसे बुद्धि प्रवाहशील होने के नाते वही तो आकार को प्राप्त कर ले सृष्टि सांचे के समान है अगर आपकी बुद्धि पिघला ताम्र के समान जाकर तदा तो को प्राप्त मूषाशित यथा ताम्रम तत्सद जिस प्रकार से हो जाता है तथा ठीक उसी प्रकार से रूपा व्याप चित व्याप्त कर्तव्य चित्त है त्रश्य ते ध्रुवम तत्सदृश हो जाता हुआ देखने को मिलता है ये दृढ़ निश्चय यथा द्रुतम ताम्रम पिघला हुआ तांबा मूषा में आसित हो जाए उसको ढाल दिया जाए तत्व करने ऐसा करने पर तन्दिव सत्य समाना बहुत सांच के समान आकार वाला हो जाता है तथा रूपाधीन विषयान व्याप्त इस व्याप्त व्याप करता हुआ विषयी कुर्वत चित चित्त है उनको आपने विषय बना लेते हुए ध्रुव अवश्य अवश्य उपलब्ध हो जाता है पूर्व पक्षी कहता है वह तो ताम्र मूर्ति था मूर्ति द्रव्य और सांसा भी मूर्ति द्रव्य है मूर्ति द्रव्य का एक पिल्ला दशा है और दूसरा ठोस दशा है यही सांसा भी पिल्ला रहेगा तो कोई रूप धारण करेगा है सांचा कठिन है मूर्त है ताम्र द्रुत है पिघला हुआ है इन्होभी मूर्त है इधर कठिन भाव को प्राप्त करने की क्षमता रखता है जलादि के संबंध से लेकिन यहां पर क्या है दारतांत में विषय भले मूर्त है सांचा मूर्त है मान लिया लेकिन क्या ताम्रवता बुद्धि मूर्त है नहीं ना बुद्धि तो अमूर्त अमूर्तवस्त चित्त अमूर्त और हो दृष्टान वह एक मूर्त है, एक अमूर्त। दृष्टान ये जब तब दूसरे दृष्टान संधार है ना राजसर्गात मूषा चित्त कठिन मूषाभाते शैत्यापत्त मूषाकारापत्त अ कैसे हैं अग्नि के संपर्क से पिघला हुआ है वो भी मूर्त यानी अग्नि संपर्क से पिघला हुआ था और मूषा में ढाल दिया गया था और वहां भी कठिन मूसा से संबंध होने के बाद में ठंडा जल उस पर डाल दिया या उसको ठंडे जल में डाल दिया जाता है तब मूसाकार की प्राप्ति होती है ऐसी प्रक्रिया तो बुद्धि का देखने को नहीं मिलता न तो बाहि विषय को अग्नि आदि का संबंध हो रहा है रूप को किसी ऐसा संबंध करूंगा वहां ताम्र को अग्नि के का पिघलाया गया रूप अदग्र पिघलाया नहीं जा रहा न चित्त पिघल रहा न मूर्त है मैं ना विषय कठिन हो रहा हो ऐसा कुछ नहीं रूप रचना स्पर्श कठिन है ठोस है क्या वो तो ठोस नहीं है फिर कैसे आप पक्ष कहता है मूषा विलक्षण ताम्राज्य की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण है, है? ताम है, ताम है इसलिए ताम्रमूर्त है बुद्धि अमूर्त है विषय व्याप्त होते विषय व्याप्ति होने पर तदाकार आप प्राप्त तो नहीं हो सकती है एक दे रहे हैं, जो कि दृष्टांत। तो है ना प्रकाश जिस चीज़ पर पड़ रहा है वह प्रकाश उस विषय का प्राप्त करता कि नहीं करता उस विषय पर प्राप्त कर प्रमाण है उस विषय के आकार के प्रति छाय पड़ दे छाये पड़ने का मतलब क्या है वह प्रकाश विषय को व्याप्त कर गया, विषय को पार नहीं किया ना जितने आकार में प्रकाश पार नहीं किया उतनी आकार वाली एक छाया पड़ती है, है कि नहीं पड़ती है तो अमूर्त प्रकाश अब घटाकार प्राप्त हुई कि नहीं हुई प्रकाश क्या है अमूर्त है ठोस है क्या ठोस वस्तु न होता वही प्रकाश ने क्या किया घट आकार को प्राप्त कर दिया उसी प्रकार से यह बुद्धि ठोस न होने पर भी जिस चीज को देखती है उस आकार को प्राप्त कर लेती है अब इसके दृष्टांत आता कोई दोष व्यंजको वा आलोको व्यंग्य से आकारियात स्वार्थ व्यंजकत् अर्थाकर प्रदृश्य व्यंजको व यथा आलोको जैसे वो पर नहीं पड़ी, प्रकाश वहां उसकी छाया अब मटके पर में प्रकाश प्रकाश ने मटके के आकार को धारण किया मटके के आकार को धारण क्या प्रमाण है छाया ही प्रमाण है यदि मटके के आकार को प्राप्त नहीं करता तो प्रकाश आर पर हो जाता आर पर होता तो छाया नहीं पड़ती छाया पड़ने से क्या पन हुआ कि प्रकाश मटके के आकार को प्राप्त करेगा अर्थात अमूर्त वस्तु भी मूर्त आकार को प्राप्त कर सकता है इतने में देना देगा ना हमें दे। दूसरा नहीं दे? प्रकाश अमूर्त वह एक मूर्त वस्तु संबंध हुआ और मूर्त आकार को उसने प्राप्त और प्रकाश उस आकार को प्राप्त किया है इसे क्या प्रमाण है यदि प्रकाश घटाकार को प्राप्त नहीं किया होता घट के प्रति छाया नहीं पड़ती प्रतीक्षाएं पढ़ने से मालूम होता है प्रकाश उस आकार में में स्थिर स्थिर हो हो गया है है है हमारे बुद्धि बुद्धि बाहर जाती है, में हो जाती है। और ने जो ग्रहण किया है और घटाकार के साथ ज्यादा हम और मम जुड़ जाता है यही जीव सृष्टि हो गया मम घ जिसको पहले कल के पाट में आता को लेकर ममो पत्नी ऐसे धारण कर और ममो माता करके धारण किया सब बुद्धि से ग्रहण कर रहा है ना लेकिन जो जैसे ग्रहण कर रहा है उसके साथ व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है बुद्धि में उसके संबंध में जो आकार है वो आकार अलग अलग है माता के प्रति एक आकार जो बनी हुई है भाव जो बना है वो बिल्कुल अलग होगा दूसरे क्या कहा था उसने शब्द ज्ञान व्यवहार तीनों को जाता है बुद्धि में एक आकार उसने ग्रहण किया उसके आधार पर शब्द प्रयोग करे भारिया माता ये शब्द प्रयोग करेगा ये सब बुद्धि के अपने आकार के आधार पर तो उस स्त्री न भारिया है न माता है कि स्त्री जिसके लिए वो भारी है और उसके बच्चे के लिए वो माता है ना अतः न भारिया ना माता स्त्री स्त्री है व्यक्ति में से ग्रहण किया इसलिए शब्द प्रयोग किया उसने वैश्य आधार पर भार्ञान भी तद अनुरूप होगा अतव व्यवहार भी तद होगा अतः शब्द ज्ञान व्यवहार तीनों में भेद हो जाता है बुद्धि गृह आकार के आधार पर वस्तु में भेद ना होने पर भी वस्तु के द्वारा का जो आकार बुद्धि ने ग्रहण कर लिया है जीव ने अपनी सृष्टि बना ली है उसके आधार पर शब्द ज्ञान व्यवहार का भेद होता है, अतव बंधन बनता है इस पर उसने आशंका की ऐसा हम नहीं मान सकते मानसमयी स्त्री अलग मनोमयी स्त्री अलग यह आप सिद्ध कर रहे हैं उसको मानता नहीं कोई पक्षी उसके लिए दृष्टांत सं नहीं मानसमयी से अलग मनोमयी होता है इंच को वाह यथा आलोको जैसे आलोक सकल वस्तुओं का तो प्रकाशक है प्रकाश सकल वस्तुओं का प्रकाशक होने के नाते व्यंज से आकार उसके आकार को प्राप्त कर जाता है उसी प्रकार विषयों का प्रकाश प्रकाशक, प्रकाशक आपके भीतर बुद्धि आपकी बुद्धि ही सकल विषयों को प्रकाशन करती है अतः बुद्धि सकल विषयों के आकार को प्राप्त कर लेती है ऐसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है यथावां प्रकाश कहा आलोक आतपाद ही आतपाद सूर्य का प्रकाश आतव कहते तो हैं सूर्य प्रकाश आसमता आतप है आत तो इतना होता ना आत तो असल में सूद ही नहीं होता है आप कमरे के भीतर बैठे सूर्य कमरे का स्पष्ट नहीं हो रहा है फिर भी पश्चिम अच्छा हो रहा है गरीबी नहीं इसे उसका इस नाम रखा है उन्होंने आदि सीधे प्रभा भी बोलते कोई प्रभा नाम से बुलाते हैं प्रकाश को किरण बोल देते अनेकों नाम है इसलिए कोई भी आदि आदपाधे व्यंग्य से प्रकाश्य व्यंग्य कौन है प्रकाश कौन है वो घटा दे उनके आकार आकारवत्ता आकारवत्ता को प्राप्त को प्राप्त कर लेते हैं एवं धीरती उसी प्रकार से बुद्धि भी सर्वार्था सकल प्रकाशक होने के नादे सकल पदार्थ प्रकाशक अर्थाकार अर्थ अर्था से आकार आकारो यश अर्थाकारी नहीं हो जाती घट हो जाता बुद्धि घटाकार के समान आकार वाली बुद्धि का वृत्ति बन जाती है बुद्धि घट थोड़ी हो जाएगी बुद्धि घट नहीं बनती है बुद्धि घटाकार वाली होगी घटाकार के सदृश आकार का वृत्ति बन जाती है सा तकर्षेण्य है ऐसे प्रकृष्ठ रूप में सर्वा सिद्ध हैचन क्या प्रेम कर रहे हैं मातृमाष्पत्तिपन्मेयत प्रपद्यत मात मानाभिनिष्पत्ति प्रमाण मात्री, शब्द है या प्रमाण अर्थ में मात में लेना, मातु शब्ध, शब्ध है शब्द, मात्री मातृशब्द का अर्थ है मातृशब्द का दो अर्थ होता है व्याकरण पढ़ाते भी हम बोलते हैं बार बार इस चीज को मातृ एक है नापने वाली विषयों को माप देती है इंद्रिया और दूसरा मातृश्द मा इन दोनों में एक शेष नहीं होता मातृ की मातरह नहीं बना लेना ना मातृ मातरह बनेगा एक नहीं होता एक संबंध में समझाने के लिए देखने में स्वरूप है लेकिन अर्थ का विरूप है स्वरूपाम एक शिशी वक्ताओं में अर्थकृत स्वरूपता ली गई है स्वरूप स्वरूपता नहीं इसीलिए अर्थों में विरूपता हो वह नहीं होगा नहीं स्वरूप हो अर्थ तो स्वरूप हो वह एक होता है घटस्थ कलश से घटाओ बन जाता घटस् कलशस् देखे स्वरूप में भेद है ना, अक्षर विन्यास अलग है स्वरूप दोनों शब्द स्वरूप भिन्न है अर्थ तो अभिन्न है आते वह स्वरूपाणाम अर्थकृत विरूपाणा एक ऐसी चीज़ है अर्थकृत विरूप हो जाए तो भी एक चीज़ हो जाता है इसलिए कहते हैं कि भाई समझना पड़ता है कि कहा कैसे वहां समझाता ना मातृ मातु मानाभिनिष्प मापरे वाला इन इंद्रियों से मान कौन हो गया इंद्रिया इन इंद्रियों के द्वारा नापरे वाला कौन है आप वाली इसलिए कह देते हैं बुद्धि के कारण कौन है बुद्धि मातु या प्रमातु प्रमाता सब गई प्रमातु प्रमाता कौन है आप जी इसे प्रमातु प्रमाण अभिनिष्पत्ति प्रमाता से मैंने अंतकरण से बुद्धि की वृत्ति की जो निष्पत्ति हो रही है निष्पन्न मेय मेती वह निष्पन्न वृत्ति बाहर जा करके मेय मैने घटा जे आकार को प्राप्त कर लेता है में, में, कर। में, में का, को प्राप्त माने से संबद्ध विशेष संबद्ध होकर के प्रमे न मे की सुदृशता को प्राप्त कर लेता यह प्रमाण प्रमे से संबद्ध करके प्रमाण जो है प्रमेय आकार को प्राप्त कर गया और प्रमेय आकार को प्राप्त प्रमाण का अभिमान करते तो जो प्रमाता है, है? उसके साथ क्या कर गया तब तो तो अभिमान कर लेता है यही जीव सृष्टि होगी इसलिए करते हैं मातो साधि रूपा प्रमात सकल विषयों को इंद्रियों के द्वारा नापने वाली कौन है आपका अंत बुद्धि उसे पड़ा जो शिक्षा कोई परमाता है कोई जीवात्मा है पहले जीवात्मा को पता है ना अधिष्ठान चैतन्य उसे कल्पिता बुद्धि पड़ी बड़ी चिदा भाष ये तीनों मिलकर के नाम जीव होता है इसलिए कह रहे हैं महात्मा ने साधिष्ठान अधिष्ठान सहित बुद्धि और बुद्धि में सिद्ध जो चिदा भाष एक प्रमातुहु प्रमाता साभास सात वृत्ति मान की निष्पत्ति प्रमाणों की निष्पत्ति क्या प्रमाणों का बहिर्गना प्रमाणों का बहिर्गमन बुद्धि का बहिर्गमन मैने वृत्ति द्वारा ही होगा इसे कहते हैं सात करण वृत्तिरूप से आभास विशिष्ट अंत की वृत्ति जो निकली है उसी कोम क्रमाण उत्पत्ति उत्पन्न तन माने उत्पन्न सुवृत्ति रूपी प्रमाण में घटादी रूप में वह प्रमाण में घटादी का आकार का छाप हो अर्थात वृत्तिया घटादि आकार को प्राप्त हो जाती सूर्य तो उगा सूर्य की वृत्ति निकली बने उसे किरणें निकले प्रकाश ने निकला वह प्रकाश घटाकार को प्राप्त कर घटाकार को प्राप्त कर, कर लेने में से कोई समस्या नहीं थी किंतु तन मान मेया भी संगतम वह प्रमाण प्रमे से संबद्ध होकर के प्रमेण संबद्ध मेया भत्तम मेय से आभाव आभा ये में के आभा आकार के सदृश आकार वाला होकर के हो गया यह प्रमाण यह वृत्ति तन मे भावन ऐसा वृत्ति मे सदृश हो गया तस्वतम ऐसा होने का नाम कटे मेया भाव मे ये समान आकारता प्रतित है घटाव आकारता को बुद्धि वृत्ति प्राप्त कर दी है प्राप्त नो तो पूर्व बहुत प्रकृति की मायातम ठीक है जो विचार चल रही थी मनोमय सृष्टि का उससे इसमें क्या लाभ हुआ इस विचार का? प्रकृति की सत्य साक्षी भाष्यस्तुम सत्यम ऐसे मान लेने पर आपने एक तरह से स्वीकार कर लिया विषय दो है गौ स्थ विषय दो विषय एक घट है जो मिट्टी से निर्मित है मृणमय घट है और दूसरा धीमय घट है मृणमय घट गौ विषय स्थ मृणमयोह मान मेय जो मृणमय घट होता है वो प्रमाण की तरह ही होता है जानने जान योग्य होता है लेकिन धीमे साक्षी भाष होता है वो साक्षी विचार होगा भयंकरम। मनु मृन में घट सेव मनोमय घट से तेन मनसा ग्रहित अवशक्य ग्राहकांत्र अभाविधिर उपेता है मृंड में घट को तो हम मन से पकड़ रहे हैं ना लेकिन मनोमय घट को किससे तुम प्रतिष्ठा करोगे कोई साधन नहीं उसको प्रतिष्ठा नहीं गा अति वनोमय घट को मान नहीं उचित ध्यान में आ गया ना मृणमय घट को कौन प्रकाशन कर रहा है मन प्रकाशन करता है और मनोमय घट को कौन प्रकाशन करेगा यदि कोई प्रकाशन करने वाला नहीं है तो मनोमय घट का अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं रहा अगर मनो में घट को निषेध कर दिया निराकरण कर रहा है पुर पूर्व पक्षी मानता नहीं तो उसके दृष्टिकोण में क्या है साक्षी और कुछ है ही नहीं इसलिए मन से पड़ते कोय वगैरह कोई साक्षी तो, तो मानते नहीं, नहीं, नहीं इसलिए उनका कहना है मनोमय घट नाम कह संसार में नहीं संघ ग्राहकांत प्रभाव असिद्धांत सिद्धांत ही कहते हैं ग्राहकांत प्रभाव ही असिद्ध है पूर्व पक्षी क्या कहेगा मनोमय घटाह है ही नहीं क्यों ग्राहकवत हेतु मनोमय गतिर साक्षी भाष्यवाद सत्शन साक्षिभाष्युत युक्तवत्त मत मन भासे नहीं है, भाषणीय साक्षर इसलिए मृन्म घट साक्षरासित करता मान्य पूर्व पक्ष ठीक है स्वीकार करता हूं मैं जीव सृष्टि भी है और ईश्वर सृष्टि भी है इस प्रकार द्विवध द्वैत मैं स्वीकार करता हूं अत कश्युम कस्य प्रश्न होता है एक मुख्य को कौन सी सृष्टि है, है कौन सा सृष्टि उपाधि ईश सृष्टि है या जीव सृष्टि ईश्वर उपाधि है या निर्णय लेना यदि न जाए इत्याशून के सिद्धांत में हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं ऐसे पूर्व पक्ष लगता है तुम तो मुझे बड़े उलझन में डाल दिए हो पहले मैं मानता ही नहीं था कि दो चीज होते हैं अब मैं मान रहा हूं कि जीव सृष्टि होती है और अलग ही सृष्टि अलग चीज है इंधन से किसको ग्रहण करना किसको त्यागना मुझे समझ में नहीं आता भांति कहता है जीव सृष्टि सेव हे तम प्रीत्य तस्वंध है तो तम वास्तव में जीव सृष्टि मनोमय आकार है यही त्याज्य होता है यही त्याज्य यह ग्राही नहीं उपाधि इस का उपादान कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों बंधन के कारण नहीं उत्पादन निर्णय कैसे करूंगा या है है है ही ही ये निर्णय कैसे होगा ये निर्णय का आधार क्या है कौन बंधन का कारण है जो ईश सृष्टि बंधन का कारण है ई सृष्टि हो जाएगा जीव सृष्टि बंधन का कारण है तो जीव सृष्टि हो जाएगा इसे पहले निर्णय लेना पड़ेगा कौन सा विषय बंधन का कारण भौतिक विषय बंधन का कारण सृष्टि बंधन का कारण है या जीव सृष्टि बंधन के कारण है पहले बंधन के हेतु को भ्यां धीमयो जीव दशात से अन्वय व्यतिरभ्यातिरैक से मालूम होता है कि जो धीमे सृष्टि है ये जीव के बंधन का कारण ये जो हमारी मनोमय ही सृष्टि है बुद्धि तो में ही सृष्टि है यही वास्तव में बंधन का कारण अनवर विदेश होता देखिए स्वप्न में विषय नहीं स्वप्न में विषय नहीं है ना इस सृष्टि है क्या केवल आपके मनो ही सृष्टि है वो आपको दुख दे रहा कि नहीं दे रहा ईश्वर सृष्टि का न रहने पर भी मनो में सृष्टि होने से शुभ अब आई सुप्ति में है आप उसमें मनो में सृष्टि है क्या नहीं नहींश्वर सृष्टि है ना जब सो रहे हैं आपके शरीर तो है आपके पास हम हम अगर जाग नहीं रहे लेकिन है तो शरीर इतने शरीर वो शरीर अलग में ये शरीर का भान उसमें नहीं होता में शरीर का भान है इसे जगने पर क्या बोलते स्वन तो देखा आवेदन करते आवेदन करते हैं अच्छे सप्र में इस शरीर सुख पाया था बोलोगे उस अच्छे स्वप्न में जिस शरीर ने सुख पाया है वो तो ये शरीर नहीं है ना ये तो पक्का है इसका मतलब सुषित्त में यह शरीर का अभिमान रहता है और स्वप्न में इस शरीर का अभिमान नहीं रहता इसीलिए स्वप्न में केवल मनोम शरीर को व्याप्त अभिमान करते हुए जी रहे हैं और स्वप्न काल में इस शरीर में प्राण मात्र कार्यशील है किंतु अभिमान नहीं है यह अंतर हो जाता है इसलिए स्वप्न दृष्टान्त बनाते हैं मनोराज्य को दृष्टान्त बनाते हैं मनोराज्य में क्या आप जागर बैठे हुए रहते हुए भी आप शरीर में नहीं है आप एक अलग ही संसार में भ्रमण कर रहे हैं मनोराज्य में भ्रमण कर रहे हैं वो समय क्या है मनोमय सृष्टि है वह ईश्वर सृष्टि बिल्कुल नहीं, नहीं है फिर भी सुख दुख है और सुसिद्धि में समाधि में क्या आ रहा है ईश्वर सृष्टि को लेकर हम सोए पड़े हुए हैं ईश्वर सृष्टि को लेकर हम सोए पड़े हुए हैं यह हमारे बंधन का कारण नहीं बन रहा है सुख दुख का समाज में भी यह सारा संसार रहता है लेकिन आपको सुख दुःख इससे घटपटा सुख मिलता है नहीं ये व्यक्ति स्वप्न में मनोमय सृष्टि है ईश्वर सृष्टि नहीं है सुख दुःख में सुसिप्त में मनोमय सृष्टि नहीं ईश्वर सृष्टि है सुख नहीं है तो सर सुख है आप, विशेष यानी सुख नहीं है ना सुशिप्त में आप स्वरूप में लीन समझ अनुभूति है वो स्वरूप सुख अनुभूति है घट सुख आदि के नहीं घट आदि विशेष सुख नहीं है सुख दुखे भगवत सुख और दुख दोनों होते हैं तस्विन न सती अरे दोनों सृष्टि बुद्धिमय सृष्टि जीव सृष्टि न रहने पर न दुख दुख दोनों नहीं अदर सुदु। अगले स्पष्ट करते हैं नीचे जागृत बंध सत्व धीमय विषय का के कारण से जागृत काल में और स्वप्न काल में बंधन होता है और भीमय विषय न होने पर प्रभावित समाज शिशु में बंधन का में सोता है। इति तो का। मांस इस मांस का होने पर विद्यमान सुख और दुख दोनों विशेष जन सुख विशेष जन दुख अनुभव में आना और यदि मनोमय सृष्टि न हो तो सुख दुःख भी नहीं होता सुगम दुखम च नास्ती सुख दुख नहीं होता इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत आगे दे रहे हैं और स्पष्ट रहेगा बहुत सुंदर दृष्टांत है और ये आज के जीवन, जीवन में प्रैक्टिस कर आज के जीवन में प्रयोगत्मक दृष्टिया अनुभव शुद्ध है देखिए आपका कोई संबंधी विदेश में मान लो बेटा है विदेश में वो स्वस्थ अनमस्त इन बहुत दिनों से उसका आपके पास पे फोन नहीं आया परेशान है। पता नहीं कैसा क्यों नहीं खबर इतने में कोई झूठे मूठे फोन करके बोल दिया आपका बेटा मर गया आप पहले से परेशान थे, पंद्रह दिन से फोन आया नहीं था, अब निश्चय हो हो तो मरिए पक्का आप मान लेते उस बात को विप्रलम्बक और ठग के वचन मान लिया वो मर ईश्वर सृष्ट पुत्र भी जीवित है ईश्वर सृष्ट पुत्र जिंदा है या नहीं लेकिन बात सुन करके आपका मनोमय पुत्र आपके मन में ये पुत्र स्वरूप तो क्या है अभी वो तो मुर्दा जैसे दिख रहा है आपके मन में मरा वो मृत्यु हो गया सुना है ना सुना हो तो आपको बच्चा मुर्दे जैसे दिख रहा है मुर्दा पड़ाओ पड़ा हो दिखता है आपने मन में उसका मुर्दा बना लिया और सोच रहे मेरे बेटा मरा मनोमे सृष्टि वाला जो पुत्र है वो मर गया ईश्वर सृष्टि वाला पुत्र भी जिंदा है सुख दुखा क्यों नहीं हुआ और मान लो वास्तव में पुत्र मरा हुआ और आपको तो भी सूचना ही नहीं मिला और जन्म दिवस मना रहे हैं आप लड्डू बांट रहे हैं पुत्र का जन्मदिवस मना और पुत्र चार दिन पहले मरा है अभी तक वो खबर मिला नहीं ईश्वर सृष्टि पुत्र मर गया लेकिन मनुमेही सृष्टि वाला पुत्र भी जिंदा है इस हैं क्या जन्मदिवस मना समझाए अरे मनोमय सृष्टि सारा खेल है ईश्वर सृष्टि का कोई है नहीं कोई ईश्वर सृष्टि खेल पहले आकार प्रदान करने में उपयोगी था बस तो पुत्र अगर कहा जाए ईश्वर पुत्र के वजह से पुत्रकार मन में आ गया और बाकी जो हुआ शुद्ध को वगैरह वह आपकी अपनी मनोमय सृष्टि का एक खेल हो भी जाती है जैसे ईश्वर घट नष्ट हो गया आपके मन में उसका जो घट नष्ट हो गया ईश्वर सूचना मेरा मनो में अंकर नष्ट नहीं हुआ मेरी अपनी कल्पना से मेरा अपने उसकी उत्पत्ति नाश हो रहा उत्पत्ति हो रहा नाश हो रहा है ईश्वर सृष्टि सूचना कैसे मिली उस सूचना के अधीन आपके मन में सूचना बदल रहे केवल इसे शुरू में कह दिया था ईश्वर सृष्टि केवल आपके मनो में सृष्टि के आकार समर्पक है केवल समर्पित आकार को लेकर सुख दुख भी आपकी अपनी मर्जी नहीं। आपके अपने आदि आदमी लड्डू है वही पहले भी आज भी हमेशा भी रहता है उसके आकार में क्या फर्क पड़ रहा है उसका जो आकार आपके मन में है 10 साल पहले हमारे मन में उसको देख करके जो आकार को लेकर खुशी होती थी मिठाई मिल रहा और आज वही आकार को देख लगता है तो जहर आ गया सामने मारने वाला इस में कोई जरूरी है सृष्टि तो दृष्टि बनाया तब जीव ने उसका आकार को लेकर शुभ दुख पा रहा है यह सृष्टि दृष्टिवाद है सृष्टि ईश्वर पैदा कर दिया उसमें जीव कल्पना हुआ सब सृष्टि तुप्राविश्य ईश्वर ने अपने सृष्टि कर दी तो ईश्वरी जी भाव में प्रवेश कर गया उस बात की चल रही है, सृष्टि और आप बोल रहे दृष्टि की बात, मैं जैसे सोचूंगा वैसे मेरे लिए सृष्टि दिखाई देगी वो दृष्टि सृष्टिवाद की बात है तो उसके ऊपर आजातवाद आएगा सृष्टि उत्पन्न नहीं हुआ न मनोमय सृष्टि है न ही जीव सृष्टि नहीं ईश्वर की कुछ भी नहीं है वो आजातवाद हो जाएगा आप जिस बात की चर्चा हो रही है में रहकर चिंतन करना है आप चर्चा चल रही है बताया तो था ना पहले ईश्वर ने सारा सृष्टि बनाया फिर जीव में उ अनुप्रवेश किया प्रमाण दिया अनेक प्रमाण दिया था प्रसन्न चल रहा है सृष्टि दृष्टिवाल के आधार पर चिंतन इसमें आप दृष्टि यहाँ सृष्टि दृष्टिवाल के साथ चल रहे हैं सृष्टि दृष्टिवाल में यही होता है ईश्वर को सृष्टि कर दिया उसके बाद स्वयं ईश्वर उसके जीव में घुस भाव में घुस गया जब जीव भाव घुसने के बाद जीव भ्रांति में पड़ गई क्यों उसे बोला था माया की दो शक्ति है एक सृजनात्मक शक्ति एक मोहनात्मक शक्ति मोहनात्मक से जाओ गया जीव, जीव जी स्मृति को प्राप्त कर गया नहीं ईश्वर भास मूल बिंब को भूल गया भूल करके अपने आप में बंधन आदि को मान दिया उस बंधन का कारण क्या है वही बता रहे अपनी मनोमय सृष्टि है और वह मनोमय सृष्टि बुनी कहां से ईश्वर सृष्टि के आकार को लेकर के बन रही है उसके लिए सब दृष्टानता प्रकाश है ईश्वर सृष्टि पहले से भी विद्यमान है यहां अब सृष्टि के अधीन होकर के आप मनों मनोमय सृष्टि बना लेते हैं और आपके द्वारा बना लिया गया आपकी ही जो मनोमयी सृष्टि है वही आपके बंधन का कारण है यह साबित करते अतएव अपनी मनोमयी सृष्टि को आप त्याग देंगे तो मोक्ष सृष्टि के से भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह ईश्वरीय सृष्टि आपके बंधन का कारण नहीं होता यह सिर्फ ईश्वरीय सृष्टि से भागे भी ना ईश्वरीय सृष्टि के बीच में रहते हुए भी इसमें हमारी जो जैव सृष्टि को भंग कर दूंगा तो यहां रहते हुए पहले कहा था शुरू में ही जीवन मुक्तता की सिद्धि के लिए ये सारी प्रक्रिया बताई जी मुख्य ईश्वरीय सृष्टि का रहते हुए भी शरीर का रहते हुए भी, भी आप मुक्त ये शरीर जिंदा है इंद्रिया चिंदे हैं मन जिंदा है सारा व्यवहार हो रहा है फिर भी जीव सृष्टि नहीं है कि ईश्वर सृष्टि का इंद्रियां इंद्रिया इंद्रिय वर्तमान आप उदासीन वासीन होकर के कि जीव स्थितियां बिल्कुल नहीं मनोमयी भाव समाप्त कर दिया प्रार्थ क्रमा अधीन होकर इंद्रिया इंद्रिया विषय व्यवहार करते रहेंगे आप दृष्टा उनके साथ में रह रहे उस स्थिति में ले जाने के लिए आपको मनोमय सृष्टि पर समझाना पड़ेगा ये बुद्धि ने क्या क्या कार्य बनाया है उसमें क्या क्या जोड़ लेता है कैसे उस शुद्ध को पाता है यह प्रक्रिया को तो तोड़ोगे नोड़ोगे वही प्रक्रिया को समझा रहे नन उक्त अनुकर्थ विषय किम न साम उक्त जो अनुय व्यतिरक का है वह बाह्य विषय के क्यों नहीं मानते हो मनो विषय क्यों मानते हो तब उसके जवाब में कह रहे हैं असत्य पिछ बाह थे स्वप्नाद्युप्ति मूर्खास्मिन न बध्यते असत्य पिछ बाह्य बाह्य जो जगत ईश्वर सृष्टि वह नरहने पर भी स्वप्न आद बध्यते न स्वप्न में मनोराज्य में जीव क्या है अपने बंधन का को महसूस करता सुख दुख को महसूस करता समाज मूर्चा काल में भाई सृष्टि संसार की सृष्टि कर विद्यमान रहते हुए आपको सुख दुख का भोग नहीं होता नरो मन मनुष्य एक दो प्रश्न मनुष्य मनुष्य को ही ऐसा होता है नहीं क्या देवता नरक भूत प्रेत हो नहीं पूरे चौरा से लाखी को ले लेना सभी होनी होगा एक ही हाल है आप ब्रह्मा से कीटीरिका पर्यंत को एक ही उपलक्षण यह उपलक्षण है सभी को ग्रहण करना है स्वप्न आदो स्वप्न स्मृत्यादि काले स्वप्न में स्मृति में भी क्या बाईस हो चे अच्छी चीज की स्मृति होती है प्रसन्नता होती है कई बार हमने देखा लोग तो कमरे में हंसते रहते क्यों हंसने स्मृति आदो को लेकर एक बार कहसे वो अपने आश्रम में भीम सिंह जी मास्टर साहब हम लोग ठंडी का दिन आग कोई बात आप कह जेसे जेसे जो होता है घटने के बारे बोल दिया बोलने के बाद में वो सुनकर कितना हंसी उनको वहां हुई स्थल पर उसके बाद उठ करके हफ्ते हफ्ते उठ करके कर, चले उनकी हाँसी रोका नहीं गया कुछ तो चले जो चले गए कमरे में रात भर हंसते याद आती बार नींद भी नहीं आई दूर सवेरे भी हंस रहे थे तो क्या बात है वही कहते महाराज अब बताई रात पर हंसते बीत गया और तू टूथपेस्ट कर रहा हो तो याद आ रही और हंसी आ रही है वस्तु तो सामने है नहीं वस्तु तो सामने नहीं। वही ईश्वरीय सृष्टि तो सामने नहीं है लेकिन वस्तु की स्मृति आने मात्र से सुख दुख दोनों का समृद्धि, में अनुकूल प्रतिकूल ृति आदिरा विषय अनुकूल आदि, प्रतिकूल ये ईश्वरी सृष्टि वस्तविकन्विष न रहने विद्यमे बजते सुख दुखाभ्या सुख दुख सामध्यादिश तो अस्मिन् अस्या न साल में इन बाह्य रहने पर भी आप का का प्राप्ति नहीं होती, न आपको अतः तन विद्रेक नीश्वरी सृष्टि नहीं हैद्रेक है। तो हो रहा है ऋषि प्राप्ति होती है मनोमय प्रपंच बंधकत्वेन अनु व्यतिरक उदाहरण स्पष्ट वही उदाहरण ला रहे हैं। पुत्र का मनोमय प्रपंची बंध का बंधन का कारण है इस अन्वय और व्यतिरेक को इस अन्वय व्यति दृष्टान है दूरदेशते पुत्र जीवते मृत मोदी दूरदेश पुत्रे दूर विदेश में चला गया है पुत्र जीवत देव वह जीवित ही है लेकिन अत्र पिता यहां पर उसका जो पिता है विप्रल्बक वाक्य नाम ठग का वचन को सुन करके मृतम मत वरा हुआ मान करके रोता है ठगू चुटने लगता है दुख हो गया मनोमय पुत्र मरा हुआ हो गया उसे रोका पुत्रे, तत्र जीवत है, सती, अत्र, दूसरे में थक करके मजा लेने वाला जो होता है वो आदमी क्या कहात्र मित्र करके फोन पे बोल दिया इतम रूपेण वाक्य न यह वाक्य को सुनकर के स्व मृत मुत्र, कल्वा अपने पुत्र मरावा ऐसा कल्पना करके प्रदर्शन रोदन करो जोर शोन प्रशन और नरोदिति सर्वस्य जीवस्य तस्वीर वार्तायाश्रुतायावस और व्यतिक में क्या हो गया ईश्वर श्रोष्ठ पुत्र वहां मर गया है मृत्यन वार्ताया अशुभायाम ऐसे मरा हुआ सूचना उसका बेटा नहीं दिया है तो रोता नहीं है। पर जन्म दिवस हो तो उशा मनाते रहता है अतः सर्वस जीव से इससे निष्कर्ष निकला सकल जीवों के बंधन का कारण कौन है मानसम जगत उसका मनोमय जगत बंधन का कारण होता है तस्वीन देव पुत्री तद्रेव मृद भी वह पुत्र होने पर भी तन मृति वार्ता मरने की सूचना का न प्राप्त किए जाने पर न और रोता नहीं है जीव सृष्टि ही सुख दुख का कार्य धीमय से जगत बंध हित्व अंगीकार इस प्रकार से आप बुद्धिमय मनोमय जीव सृष्टि ही बंधंग कार्य स्वीकार करने पर बाह्य तपलापाद अपसिद्धांत आपात संगत है पूर्व पक्षी कहता है फिर तो भाई सृष्टि से कोई मतलब भी नहीं रह गया पर सृष्टि व्यर्थ ईश्वर सृष्टि मानने की जरूरत क्या तो बंधन का कारण मनोमय सृष्टि मुक्ति का कारण मनोमय सृष्टि से व्यर्थ हो जाना कभी यदि यही बात है, है तो मनोमय सृष्टि बंधन मुक्ति का कारण सीति वें वें तो बन रहा है फिर ईश्वर मानने की जरूरत क्या ईश्वृष्टि में नहीं मानोगे फिर तुम बौद्ध हो गए भाई जगत के विनाई रह गया जगतिक जगत है तो सिद्धांत नहीं, नहीं हम वायु सृष्टि का अत्यंत अपलाप नहीं कर रहे हम वायु सृष्टि बंधन का कारण नहीं कह रहा हूं लेकिन सृष्टि का ही खंडन नहीं कर उसकी जरूरत क्या है जो बंधन का कारण नहीं है तो उसको मान भी रहा हो और बंधन कारण भी नहीं कह रहे हो क्या जरूरत है, इसको मानने का तो नहीं उसके मान रहा हूं इसीलिए उसके बिना में सृष्टि नहीं हो सकती ईश्वर सृष्टि के बिना जीव सृष्टि हो नहीं सकती अतएव हम ईश्वर सृष्टि को मान रहे हैं वह जीव सृष्टि के आकार समर्पक स्वीकार है बंधन के कारण ईश्वर सृष्टि को स्वीकार नहीं करूंगा अरे मनोमय सृष्टि के आकार समर्पकत्व न को स्वीकार करता हूं अच्छा बाह्यार्थो में स्वीकार कर रहा हूं बाह्यार्थ अत्यंत अपना विज्ञान समान नहीं करता हूं नृदया कारम आधा बाह्य से कद बाह्यार्थ व्यर्थ हो जाएगा यदि वह बंधन का कारण नहीं है तो इसलिए विज्ञानवाद की स्थिति आ चेत नई तो नहीं नहीं विज्ञानवाद की प्रसिद्धि नहीं हो सकती क्यों हृदय आकार आधा इस बुद्धि में आकार का आधान करने में बाह्य से अपेक्षित्वतः बाह्य विषय आकार की अपेक्षा होने से हम उसका अत्यंत अपलाप नहीं कर रहे हैं उससे बंधन कारणत्व का प्रलाप करते वस्तु का अपलाप नहीं वस्तु में बंधन कारणत्व का कि बंधन कारण तो जीव सृष्टि में है ईश्वर सृष्टि में नहीं है उस विज्ञानवादी लेंगे ना जो बाहार विज्ञानवादी में और आप इतना ही बाहिज्ञान विज्ञानवादी असत मानता है विषय को हम जब विज्ञानवादी कैसे हम सत्य ईश्वर सृष्टि सत्य है व्यावहारिक सत्युक्त है उसका आप लाभ नहीं अगले श्लोक में ननो का? भी कारण तो का हम बाह्यार्थ स्वीकार कर रहे हैं ना न विज्ञानवाद प्रसंग विज्ञानवाद की कोई प्रसन्या नहीं होती भाव न हृदयागार्पण आय बाह्य पदार्थो अपेक्ष में आकार का समर्पण करने के लिए बाहे पदार्थों की अपेक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूर्व पूर्व मानस प्रपंच संस्कार से उत्तरोत्तर मानस प्रपंच पूर्व पूर्व जो मानस प्रपंच है उसके संस्कार से उत्तरोत्तर मानस प्रपंच की धारा चलती रहेगी ऐसे आलय विज्ञान और प्रकृति विज्ञान धाराओं को लेकर मानता है वैसे ही हो सकता है प्रौढ़वादी पहले पक्ष में कहते हैं प्रौढ़वाद है ना प्रथम दृष्टिया कहते मैं भी मानता हूँ सृष्टि है ईश्वर सृष्टि नहीं पहले ऐसे कहेंगे वैथ्यमस्तुवा अच्छा बाह्यम न वारय तुम्हें स्महे प्रयोजन देखो हम भी कहेंगे बाय जान की कोई जरूरत नहीं विषय की कोई जरूरत नहीं हम भी कहेंगे लेकिन हमारे कहने में आपके कहना बहुत अंतर है आप बाह विषय नहीं बोल रहे हो मई बाय से नहीं बोलता हूँ दोनों के बोलने में अंतर आप बाय विषय नहीं क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आपके दृष्टिकोण में विषय आ हरम बाय विषय नहीं क्यों बोल रहा हूं प्रयोजन को लेकर क्योंकि हमारे यहां सिद्धांत क्या है मानाधीना में सिद्धि न तो प्रयोजनाधीन में सिद्धि और आप प्रयोजन को लेकर बार बार करें ना बंधन भी प्रयोजन है तो विषय है मानना चाहते कारण जगत को मानना चाह रहे हो और मैं के बंधन कारण जगत को मानने बंधन कारण तो मनो में सृष्टि है, बाई नहीं है। मैं बाई का को और प्रयोजन अधिन विषय सिद्धि नहीं होती मान अधिन विषय सिद्धि होती वही जवाब दे रहे दे प्रयोजन अपेक्षाते न मानी ये प्रमाण करने के लिए प्रयोजन की कोई अपेक्षा नहीं करते हैं इतनी स्थिति चल रहे है घास दिख रहा है पेट दिख रहा है कोई प्रयोजन नहीं है, है उनको फालतू का आप जा रहे हैं ज्यादा रास्ते में कई चीजें दिखाई दे रहे हैं जिसको आप देख रहे हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं है उनको देखने का को कोई प्रयोजन देख रहे हैं फालतू और देख रहे हैं तो विषय को दिखाई दे रहा विषय है, है इसलिए आपके लिए दिखाई दे आपको भले आपको कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ उससे आपको कोई प्रयोजन भी नहीं आपको भी है आपको दिखाई देगा विषय है प्रमाण प्रवृत्त हो गया विषय सिद्ध हो भले उससे आपको कोई प्रयोजन सिद्ध होता है या नहीं होता और बंधन या मोक्ष में प्रयोजन अधीन इसलिए विषय सिद्धि नहीं है बाय विषय का अस्तित्व और ना पीछे है, हमें प्रमाण महत्व है प्रयोजन का महत्व नहीं देना देना। और और है और बंधन और क्या है हमारे प्रयोजन को लेकर विचार कर रहा हूं मैं बंधन में हूं मुक्त होना चाह रहा हूं ये मेरा लक्ष्य मेरा प्रयोजन इसके अधीन नहीं है विषय की सुधि बाये प्रमाणों के, के, के, के और विचार जो चल रहा है प्रयोजन को लेकर विषय के साथ संबंध बंधन या मोक्ष के लिए ईश्वर सृष्टि कारण है या नहीं विचार प्रयोजन का विषय के साथ संबंधित सम्द्ध विचार समझ रहा है उस संदर्भ में हम कह रहे हैं बंधन या मोक्ष के लिए इसी सृष्टि कोई संबंध नहीं है विशेष कर... बाय विषय विशे? नहीं है मान लो कोई आपत्ति नहीं हमें क्योंकि बंधन या मोक्ष कारण जीव सृष्टि है ईश सृष्टि नहीं है जब बंधन या मोक्ष दृष्टिया कह जा रहा है सृष्टि मानने की कोई जरूरत नहीं उसका मतलब इस सृष्टि का अत्यंत अपलाप नहीं होता विषय का अत्यंत असिद्धि नहीं होती क्योंकि प्रमाणों के द्वारा ईश्वर सृष्टि सिद्ध है उसका अपलाप नहीं होता। हो रहा यही विज्ञान होगा वैयथ्यमस्तुआ बाह्यम न वारय है कहते भाई देखो या तो, तो तुम भाईचित को व्यर्थ मान ले रहे तो हम भी व्यर्थ है क्यों हम उसके वारण करने की प्रवृत्ति नहीं है हमारा हुए नुम ईश्वर प्रयोजन अपेक्षा जय न माना क्योंकि प्रमाण जो है प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करते स्थिति है सिद्धांत इसकी टीका कल विचार करेंगे